पत्रावली 205 श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखित अमेरिका अगस्त अट्ठारह प्रिय आला सिंगा तुम्हारे पास इस पत्र के पहुंचने से पहले ही मैं पेरिस पहुंच जाऊंगा इसलिए कलकत्ता तथा खेतड़ी में यह लिख देना कि इस समय भी अमेरिका के पते पर मुझे कोई पत्र न डाले अगले जाड़े में ही फिर मुझे न्यूयॉर्क वापस आना है अतः कोई विशेष आवश्यक विषय विशे हो तो उन्नीस पश्चिम अड़तीसवां रास्ता न्यूयॉर्क इस पते पर मुझे सूचित करना इस वर्ष मैंने बहुत कुछ कार्य किया है तथा आशा है कि अगले वर्ष और भी कार्य कर सकूंगा। मिशनरियों के विषय को लेकर माथापच्ची न करना उनका चिल्लाना अत्यंत स्वाभाविक है जब किसी की रोटी छीन ली जाती है तो कौन नहीं चिल्लाता गत दो वर्षों में उनकी पूंजी में काफ़ी अंतर पड़ चुका है और क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है अस्तु मैं मिशनरियों की पूर्ण सफलता चाहता हूँ बच्चों जब तक तुम लोगों को भगवान तथा गुरु में भक्ति तथा सत्य में विश्वास रहेगा तब तक कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता किंतु इनमें से एक के भी नष्ट हो जाने पर परिणाम विपत्तिजनक है तुम्हारा यह कहना ठीक है कि भारत की अपेक्षा पाश्चात्य देशों में मेरे भाव अधिक मात्रा में कार्य में परिणित होने जा रहे हैं वास्तव में भारत ने मेरे लिए जो कुछ किया है उससे कहीं अधिक मैंने भारत के लिए किया है वहां तो मुझे रोटी के एक टुकड़े के साथ डला भरी गा, गालियां मिली है सत्य में मेरा विश्वास है चाहे मैं कहीं भी क्यों ना जाऊं, प्रभु मेरे लिए काम करने वालों के दल के दल भेज देते हैं वे लोग भारतीय शिष्यों की तरह नहीं हैं अपने गुरु के लिए वे प्राणों तक की बाजी लगा देने को प्रस्तुत हैं सत्य ही मेरा ईश्वर है तथा समग्र विश्व मेरा देश है कर्तव्य में मैं विश्वासी नहीं हूँ कर्तव्य तो संसारियों के लिए एक अभिशाप है सन्यासियों का कोई कर्तव्य नहीं है कर्तव्य तो एक व्यर्थ की बकवास है मैं मुक्त हूँ मेरे सारे बंधन कर चुके हैं यह शरीर कहीं भी रहे या न रहे इसकी मुझे क्या परवाह तुम लोगों ने बराबर मेरी ठीक ठीक सहायता की है प्रभु तुम्हें इसका पुरस्कार अवश्य देंगे मैंने भारत या अमेरिका से कभी अपनी प्रशंसा नहीं चाही और न मैं ऐसी खोखली चीज़ों के लिए अब भी लालयत हूँ मैं भगवान की संतान हूँ और मुझे सत्य की शिक्षा देनी है जिसने मुझे इस सत्य की प्राप्ति कराई है वह मेरे लिए पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ तथा शक्तिशाली सहायक भेजेगा पाश्चात्य देश में प्रभु क्या करना चाहते हैं हम तुम हिंदुओं को कुछ ही वर्षों में देखने को मिलेगा तुम लोग प्राचीन काल के यहूदियों जैसे हो और तुम्हारी स्थिति नांद में लेटे हुए कुत्ते की तरह है जो न खुद खाता है और न दूसरों को ही खाने देना चाहता है तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडियाँ बर्तन हैं तुम्हारे शास्त्र अपनी तरह असंख्य संतानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है तुम में से कुछ एक बालक साहसी अवश्य हों किंतु तो कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम भी अविश्वासी बनने बनते जा रहे हो बालकों दृढ़ बने रहो मेरी संतानों में से कोई भी कायर न बने तुम लोगों में जो सबसे अधिक साहसी है सदा उसी का साथ करो बिना विघ्न बाधाओं के क्या कभी कोई महान कार्य हो सकता है समय धैर्य तथा यदम्ब इच्छा शक्ति से ही कार्य हुआ करता है मैं तुम लोगों को ऐसी बहुत सी बातें बतलाता जिससे तुम्हारे हृदय उछल पड़ते किंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा मैं तो लोहे के सदृश दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न हृदय चाहता हूँ जो कभी कंपित न हो दृढ़ता के साथ लगे रहो प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे सदा कामनाओं के साथ तुम्हारा विवेकानंद